श्री ने कहा, समस्त पापों का का प्रमोचन कर देने वाली उनकी परम दिव्य कथा कथा आप जब श्रवण कीजिए, जो कि की मेरे द्वारा कही जा रही है। है यह बहुत ही विचित्र है, और श्रुति के सम्मत है इसका प्रचुर अर्थ भी है जो पुरुष इस कथा को नित्य धारण किया करता है और बारंबार इसका श्रवण किया करता है वह अपने वंश को धारण करके अंत में में प्रतिष्ठित हुआ करता है जिस प्रकार से हुआ है और जैसा सुना गया है, है। जो यह पंच विश्व तारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कीर्तित किया हुआ यह पूर्व में होने वालों की कीर्ति को बढ़ाने वाला है यह परम धन्य पश देने वाला आयु के बढ़ाने वाला स्वर्गलोक प्राप्त कराने वाला और शत्रुओं का नाशक है स्थिर कीर्ति से युक्त पुष्य कर्म वाले सबका कीर्तन करना इन उपयुक्त सभी के देने वाला होता है जिसके कल्प भी कल्प का रूप धारण किया करता है और संपूर्ण शुचि के लिए भी शुचि है उन पुरुषों के स्वामी हृदय गर्भ के लिए जो अजन्मा है सबसे प्रथम है सब में परम श्रेष्ठ है और प्रजाओं का सृजन करने वाले हैं उन लोहतंत्र स्वयंभू ब्रह्मा जी के लिए नमस्कार है जो महत् का आधि में होने वाला है जो विशेष के अंत वाला है जो वैरूप्य से युक्त है जो लक्षण वाला है जो पांच प्रणामों वाला है जो शट श्रांत है और पुरुषाधिष्ठित है इस प्रमोत्तम भूतों के सर को संयम से आरंभ करने में बतलाऊंगा। जो अव्यक्त कारण है वह नित्य है और उसका स्वरूप सत्य एवं जगत दोनों ही प्रकार का है तत्वों का चिंतन करने वाले विचारक लोग उस त्रियंबक को प्रधान तथा प्रकृति कहा करते हैं जो कि गंध, स्पर्श और रस से था था था से रहित है है। तथा शब्द भी विवर्जित है। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थान, महाभूत, परब्रह्म तथा समस्त भूतों का विग्रह निश्चित रूप से अव्यक्त हो गया था आदि और अंत से रहित अजन्मा सूक्ष्म रूप वाला सत्वरज और तम इन तीन गुणों से युक्त अर्थात त्रिगुणात्मक सबका प्रभाव भी यह है जो असाम्प्रतिक न जानने के योग्य सत् और असत स्वरूप वाला पर ब्रह्मा है जो सभी भूतों का निग्रह है वही अव्यक्त हो गया है उसी को आत्मा से यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है तम से परिपूर्ण है उस समय में उस गुणों के साधे होने पर यह तमोमय विभात नहीं होता है जब सृजन का समय होता है उस काल में क्षेत्र के ज्ञाता के द्वारा अधिष्ठित प्रधान के गुणों के भय से भासमान होने पर यह महातत्व हो गया था आगे वह सूक्ष्म रूप वाला महान अव्यक्त से समावृत था सत्वगुण की अधिकता से युक्त महान केवल सत्व का ही प्रकाश करने वाला था सत्र से वह महान एक जानने के योग्य है और एक ही कारण कहा गया है क्षेत्र से अधिष्ठित महत्व केवल लिंग ही समुत्पन्न हुआ था उसकी छह प्रकार की वृत्ति बताई गई है एक तो संकल्प और दूसरी वृत्ति अध्यवसाय है सृजन करने की इच्छा से वीत मानव इस महति सृष्टि को दिया करता है और धर्म आदि भूत लोक तत्व के हेतु हैं। महान आत्मा में मन ही ब्रह्मा है और ईश्वर से इसकी दुर्बुद्धि यह ख्याति है रश्मियों से सब भूतों की सख्या संधि सर्वस्व मनाता है इस कारण से विभू चेष्टा के वाला होता है भोक्ता, परित्रां करने वाला विभक्त आत्मा वाला बर्थने वाला जो है वही मन कहा जाता है जिससे तत्वों के संग्रह में है और परिणाम से महान है शेष जो गुणों के तत्व हैं उनके महान का ही भांति तनु कहा गया है विभक्ति से युक्त को मानता है अथवा विभाग को मानता है यह पुरुष उसके द्वारा अर्थात शरीर के द्वारा भोगों का संबंध होने से सत्य में कहा गया है वृहत होने से और वृण्व होने से और भावों का पूर्ण आश्रय होने से पैदा होता है जिससे भावों का वृहण करना है उसी से ब्रह्मा इस नाम से कहा जाया करता है और जिस कारण से समस्त देवों को अनुग्रहों के द्वारा आपूरित करता है यहाँ पर पुरुष सब भावों को पृथक पृथक जानता है उसमें तो पहला ब्रह्मा का कार्य और कारण से सिद्ध हुआ है हे देवी, मुझको समझकर बतलाया करो। जो क्षेत्रज्ञ है वह ब्रह्मा से सम्मित है वह शरीरधारी निश्चय ही पहले पुरुष कहा जाया करता है ब्रह्मा के आगे संवर्ती भूतों का वह आदि करता है वह हिरण्य गर्भ में चार मुखों वाला प्रादुर्भूत हुआ था सर्ग और प्रतिसर्ग में क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा सम्मित है कारणों के साथ पूछते हैं और प्रत्याहारों से त्याग करते और वे पुने समाहार संधियों में देहों का सेवन करते हैं हिरणमय जो मेरू है उस महान आत्मा वाले के गर्तोदक का उद्धार करने के लिए सम्बुद्ध पंचजला का भी हरण करते हैं जिस अणु में ये सात लोग सम प्रतिष्ठित इनमें पृथ्वी है जो सात द्वीपों से और सात समुद्रों से युक्त है इस पृथ्वी में महान पर्वत है और सहस्रो नदियां भी विद्यमान हैं, अंदर स्थित इसके ये सब लोक हैं और अंदर में रहने विश्व में ये जगत रहता है समस्त नक्षत्रों के साथ चंद्रमा और सूर्य है तथा वायु के साथ संग्रह है और लोका लोक है जो कुछ भी है वह सब उस अंड में प्रतिष्ठित है अर्थात विद्यमान रहा करता है दस गुणे तेज के साथ बाहर की और जल आवृत रहते हैं ईश गुणित वायु के द्वारा वह तेज भी आवृत रहता है दस गुण से वह वायु वृत्त रहता है जो कि बाहर की ओर है फिर वह आकाश संपूर्ण बाहर भूतादि से आवृत है भूतादिक महान से समावृत है और महान प्रदान के द्वारा आवृत है इन सात प्रकृत आवरणों के द्वारा यह अंड आवृत रहा करता है एक दूसरे के मरण में परस्पर में इच्छा से आवृत प्रकृतियाँ स्थित है और प्रसर्ग के अर्थात प्रसृजन के समय में स्थित होकर परस्पर में ग्रसन क्रिया करती है